एंथनी की कहानी कोमेडी तो में हम इटली के नाम से जानते हैं उस देश की उत्तरी पहाड़ियों के एक एक फार्म पर खूबसूरत धूप का दिन था वहां पर एक बड़ी दावत की तैयारी हो रही थी फार्म हाउस के दरवाजे पर पूरा परिवार जमा था देखो नया बच्चा आ रहा है चाची जिया रोशटा ने कहा बच्चे के गॉड एक नन्हे बच्चे को लेकर बाहर आए उनके पीछे मुस्कुराते हुए बच्चे के माता पिता थे चर्च की ओर चलो गॉडफादर ने घोषणा की यह सबसे खुशी का दिन है वो पहला बच्चा है और वो बड़े होकर बड़े बड़े काम करेगा आपकी बात सच है दादाजी नोना एमिलियो ने कहा आखिर बच्चे ही तो हमारा भविष्य है चर्च में नामकरण के लिए एक बड़ी भीड़ उमड़ी थी सभी के इकट्ठा होने के बाद गॉडफादर ने बच्चे को उठाया बच्चा गहरी नींद में सोया था माने धीरे से खुशखुसाया जागो मेरे बेटे और पुजारी मार्शलों की बात सुने पुजारी ने पवित्र जल छिड़का और उन्होंने घोषणा की आपसे तुम एंथनी के नाम से जाने जाओगे तभी बेबी एंथनी जो अभी भी सो रहा था ने अपना हाथ ऊपर उठाया और पवित्र जल को अपने ऊपर और बाकी सभी लोगों पर गिरा दिया देखो बेबी एंथनी ने तो रोया और पूरी तरह से भीगने पर भी वो नहीं चाका जिया रोसेटा ने अपनी दादी नोना ग्राजीला के कान में फुस वो कितना अच्छा बच्चा है नोना ग्राजीला ने सभी लोगों को खुद को सभी लोगों को खुद को सुखाते हुए देखा मुझे ठीक पता नहीं छोटे एंथनी के पहले जन्मदिन पर सभी मेहमानों को एक आलीशान दावत दी गई जैतून के पेड़ों की छांव में परिवार और उनके दोस्त भोजन से सजी मेजों पर बैठे थे एक अलग टेबल पर जन्मदिन का केक रखा गया था पापा जन्मदिन की बधाई देने के लिए खड़े हुए शांत रहो मेरे बेटे और अपने पापा की बात सुनो माँ ने छोटे एंथनी से फुस पापा ने भाषण देना शुरू किया वो एक लंबा भाषण था और अब पापा ने कहा मेरे छोटे बेटों को उसका जन्मदिन मुबारक हो लेकिन नन्ना एंथनी उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया अचानक जोरदार धमाका हुआ सभी ने चारों ओर देखा और पाया कि छोटा एंथनी केक से ढका हुआ था नॉन hmm, ग्रेजिला ने कहा लगता है छोटा एंथनी बड़े होकर लोगों को काफी परेशान करेगा धीरे धीरे छोटा एंथनी बड़ा होने लगा वो एक बड़ा लड़का बनेगा नूना एमलीओ ने कहा वो मेरे परिवार वालों के ऊपर गया है जल्दी नन्हे एंथनी का कप से पीना सीखने का समय आ गया नो, नोना ग्राजिला उसे सिखाने जा रही थी कप को दोनों हाथों में पकड़ो एंथनी ने वैसा ही किया अब कब को ऊपर उठाओ और एंथनी ने वैसा ही किया अब पियो तभी एक चिड़िया ने गाना गाया वो किसी बात पर ध्यान नहीं देता है नोना ग्राजिला ने कहा यही पर, पर, परेशानी है नोना ग्राजिला ने बिल्कुल सही कहा हर साल नन्ना एंथनी और ऊंचा होता गया जल्द वह फॉर्म पर मदद करने लायक बड़ा हो गया देखो यह एक टोकरी है एंथनी बगीचे में जाओ और पालक को वैसे ही तोड़ो जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था फिर उसमें उसे रसोई में, में मेरे पास लाओ मां ने उससे कहा ठीक है मां एंथनी ने कहा और एंथनी ने वैसा ही किया अरे एंथनी मां ने कहा अब एंथनी स्कूल जाने लायक हो गया था एंथनी को स्कूल से बहुत प्यार था लेकिन शिक्षक उससे कहते थे एंथनी कृपया ध्यान दो चूंकि एंथनी कक्षा का सबसे ऊंचा लड़का था इसलिए शिक्षक ने उसे एक दिन स्कूल के बाद रुकने और स्कूल की सफाई करने के लिए कहा एंथनी क्या तुम इन सभी पुस्तकों को उस सेल्फ पर रख दोगे जब मैं वापस आऊँगा फिर हम सब बाकी चीज़ों को हटा देंगे क्या तुम मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो एंथनी सेल्फ पर रखने वाली बात फिर एंथनी ने वैसा ही किया एंथनी बड़ा हुआ और ऊंचा भी अब फार्म पर उसकी जरूरत थी एंथनी नोना ग्राजीला ने कहा दोपहर का खाना लेकर नीचे वाले उस खेत में जाओ जहां मजदूर घास काट रहे हैं नोना ग्राजीला ने कहा और ध्यान से खाने को एक छायादार जगह पर रखना ताकि वह धूप में गर्म न हो ठीक है नोना एंथनी ने कहा एंथनी ने चारों ओर देखा खेत में कोई भी पेड़ नहीं था उसने खुद से कहा मैं दोपहर के खाने को उस भूसे के ढेर के नीचे रख दूंगा खाना वहाँ अच्छा और ठंडा रहेगा फिर मैं एक झपकी लूंगा और तब तक खाने का समय हो जाएगा फिर एंथनी ने वही किया एंथनी नोना एमिलियो जोर से चिल्लाए उठो हमारा खाना कहाँ है हम लोग बहुत भूखे हैं एंथनी एक बड़ी मुस्कान के साथ मुस्कराया मैंने वही किया जो नोना ग्राजीला ने कहा था मैंने दोपहर का खाना वहां रखा जहां अच्छा और ठंडा रहे मैंने उसे भूसे के ढेर के नीचे रखा है मैं उसे अभी लेकर आता हूँ अब एंथनी अपने पूरे परिवार में सबसे ऊंचा था उसकी लंबी ऊंचाई मेरे परिवार की तरफ से तरफ से है नोना एमिलियो ने कहा फिर हर कोई उसे बिग एंथनी कहने लगा बिग एंथनी माँ ने एक दिन कहा जाओ अपने पापा को ढूंढो क्योंकि उनका पास्ता तैयार है ठीक है माँ ने कहा और बाहर निकल गया एंथनी किसी भी दरवाजे को खुला मत छोड़ना क्या तुमने मेरी बात सुनी हाँ मां बिगंथनी चिल्लाया। सभी दरवाजे खुले छोड़ना और बिगंथनी ने वही किया उसने हर एक गेट खुला छोड़ा बस अब बहुत हो गया पापा ने कहा समय आ गया है कि बिगेंथनी अब बाहर की दुनिया में जाए और अपनी तकदीर को आजमाए इससे पहले कि वो हमारी किस्मत को बर्बाद करे दूनागरा जिला ने कहा बिगेंथनी गुड लक पूरे परिवार ने बिगंथनी यात्रा शुरू होने को होने पर कहा फिर हाईवे पर बेगन थनी एक खुशी की धुन पर सीटी बजाता हुआ दक्षिण की ओर बढ़ा उसके सामने पूरी दुनिया पड़ी थी वो बहुत उत्साहित था वो चलता रहा और चलता रहा सूरज ढलने तक वो पिजा नाम के शहर में पहुंचा अब अंधेरे के कारण आगे जाना संभव नहीं था इसलिए बेगनथनी एक दीवार के सारे बैठ गया उसने अपना थैला खोला और खाना खाया इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता वह गहरी नींद में सो गया भोर में पक्षियों ने उसे जगाया खड़ा हुआ और उसने अपनी आंखें खो उसने जो कुछ भी देखा वो देखकर चौंक गया मैंने दीवार के खिलाफ बहुत जोर का बल लगाया होगा शायद तभी वो झुक गई उसने खुद से कहा लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता हूँ फिर तो किसी के जागने से पहले ही वो वहां से भाग निकला वो सड़क पर आगे बढ़ा वो इस बात से प्रसन्न था कि उसने टेढ़ी मीनार को ठीक कर दिया था जल्द वो फिरेंजे नामक स्थान पर पहुंचा फिरेंजे कलाकारों का शहर था वहाँ पर बेग को एक कलाकार की यहाँ नौकरी मिल गई देखो एंथनी मैं चाहता हूं कि तुम पहले पेंट बनाओ इन रंगीन पाउडरों को देखो हरेक को पानी में मिलाकर उन्हें अलग, अलग अलग जार में भरो क्या तुम मेरी बात समझे ठीक उस्ताद बेग एंथनी ने कहा चलो देखते हैं कलाकार के कमरे से जाने के बाद बेग ने खुद से कहा मुझे इन सभी रंगों को पानी में एक साथ मिलाकर जार में डालना है फिर बेग ने वही किया तुमने मेरा सारा पेंट बर्बाद कर डाला कलाकार गुस्से में चिल्लाया मैं तुम्हें तुरंत नौकरी से निकलता हूँ फिर तो बिगेंथनी ने दोबारा अपनी यात्रा शुरू की और वो रोम पहुंचा बेगेंथनी ने इतने खूबसूरत इमारतें और इतने सारे चर्च पहले कभी नहीं देखे थे जल्दी वो एक टोल ब्रिज यानी पुल के पास पहुंचा इस पुल से शहर के बीचोंबीच बहने वाली नदी को पार किया जा सकता था किराए के दो सिक्के पुल पर मौजूद व्यक्ति ने बेगन्थनी से कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है बेगेंथनी ने कहा लेकिन मैं यहां पर नौकरी की तलाश में आया हूं अगर आप मुझे पुल पार करने देंगे तो मैं वापस लौटने पर आपके किराए का भुगतान जरूर करूंगा। तुम्हारी तकदीर अच्छी है क्योंकि मुझे एक सहायक की जरूरत है तो तुम यहाँ नौकरी करोगे आदमी ने पूछा जरूर विगन्तनी ने चारों ओर देखते हुए कहा तुम्हें यहाँ हर यात्री से दो सिक्कों का एक टोल जमा करना होगा आदमी ने कहा लेकिन कार्डिनल से नहीं मेरी बात ध्यान से सुनो ठीक है जनाब विगन्तनी ने कहा कार्डिनल से पूरे दिन विगंतरी ने सभी यात्रियों को पुल के पार मूत में जाने दिया फिर पुल पर चर्च के सहायक लड़कों और पुजारियों की एक लंबी कतार आई उसके बाद चर्च के प्रमुख कार्डिनल आए बिग ने बिना भुगतान किए सभी को पुल पार करने दिया लेकिन जब कार्डिनल आए तो बिग एंथनी चिल्लाए रुकीये पुल पार करने के लिए दो सिक्के लेकिन मैं कार्डिनल हूँ क्षमा करे कार्डिनल लेकिन आपको किराए का भुगतान करना ही होगा हर कोई मुफ्त पार कर सक कर सकता है लेकिन कार्डिनल को भुगतान करना होगा मेरे मालिक का यही आदेश है फिर बिग ने रोम छोड़ दिया और दक्षिण की ओर चला परंतु अंत में नेपोली पहुंचा भाग्य उसका साथ दे रहा था शहर में पहुंचते ही बी गंतनी को एक वेटर की नौकरी मिल गई रेस्तरा के मालिक ने उससे कहा देखो ग्राहकों के ऑर्डर को ध्यान से सुनना और ग्राहक जो मांगे उन्हें सही खाना देना लेकिन बी गंथनी ने ध्यान नहीं दिया मैंने ईल मछली का ऑर्डर ही नहीं दिया था मुझे ईल मछली से नफरत है मेरा पिज्ज़ा कहाँ है वेटर वेटर तुमने मुझे सूप क्यों दिया मैंने तो पास्ता ऑर्डर किया था नौकरी से बाहर माल चिल्लाया जैसे बी ने रेस्तरा छोड़ा माउंट वैसू ज्वालामुखी फट गया ठीक है विगेन्द्री ने कहा कम से कम वो तो मेरी गलती से नहीं फटा